वो निरंतर परिवर्तनशील दशाएं बीत रही हैं इनको इनके प्रभाव को हम अपने पर से हटा देना चाहते हैं जो बनने बिगड़ने वाला है उसके प्रभाव से हम मुक्त हो जाएं और जो सदा सदा के लिए रहने वाला है सदा ही विद्यमान है उसकी विद्यमानता से हम स्वयं आनंदित हो जाएं यही मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम है जिसको कि इसी वर्तमान में हम लोगों को पूरा करना है उपाय क्या करें तो आज एक एक दूसरे ढंग से उपाय पर विचार करिए कल कल की बैठक में हम लोगों ने इस विषय पर विचार किया कि जिसको शांति चाहिए जिसको अमर जीवन चाहिए जिसको परम प्रेम से भरा हुआ जीवन चाहिए उसको अपना व्यक्तिगत संकल्प नहीं रखना चाहिए तो संकल्प रहित जीवन में शांति आती है शांति की वह भूमि है जिसमें हम अपने को संसार के लगाव से हटा लेते हैं उसके आगे वह जीवन है जिसमें आनंद स्वरूप की प्रेम स्वरूप की अभिव्यक्ति हो जाती है कल इस विषय पर थोड़ी चर्चा हुई थी और आज इस ढंग से विचार करें हम लोग अब सोच करके देखिए आपको स्वयं अपने द्वारा इस बात का पता चल जाएगा कि अभी हम सभी शरीर को लेकर के बैठे हैं बातचीत करने के लिए तो बातचीत हो रही है सत्य की चर्चा हो रही है अविनाशी जीवन की लेकिन किसकी सहायता से चर्चा हो रही है मेरा जो बोलना हो रहा है तो मैं बोल रही हूँ अविनाशी जीवन के संबंध में लेकिन बोलना संभव हो रहा है नाशवान शरीर ये ये स्वर यंत्र जो काम कर रहे हैं, ये यंत्र नाशवान है कि अविनाशी है नाशवान है आप बैठे हैं सुनने के लिए सुन रहे हैं अविनाशी जीवन की चर्चा सहायता ले रहे हैं नाशवान ध्वनि यंत्रों की कान क्या है ध्वनि यंत्र है श्रवण के यंत्र है तो बोलना संभव हो रहा है नाशवान स्वर यंत्र की सहायता से और सुनना संभव हो रहा है कानों की सहायता से तो स्वर यंत्र भी नाशवान है और ये श्रवण भी शवान है नाशवान की सहायता से हम लोग अविनाशी की चर्चा कर रहे हैं तो इस चर्चा में रहस्य क्या है इस चर्चा में रहस्य ये है कि भाई जब तक तुम स्वर यंत्र को अपने लिए आवश्यक मानोगे कि ध्वनि ग्रहण करने वाले कानों को अपने लिए आवश्यक मानोगे तो जब तक तुम नाशवान को अपने लिए आवश्यक मानोगे और उस नाशवान को पकड़ के रखोगे तब तक तुम्हारे ही भीतर में जो अविनाशी तत्व विद्यमान है उसकी विद्यमानता का तुम्हें बोध नहीं होगा ठीक है तो सत्संग का अर्थ क्या निकला कि ये बोलना और सुनना जो है ये तैयारी हो रही है किस बात की कि न बोलने और न सुनने के जीवन में शांत होने की तो महाराज जी कहते हैं कि भाई प्राप्त वही होता है जो नित्य प्राप्त है और त्याग उसी का होता है जो सदा से छूटा हुआ है बिल्कुल सच्ची बात है जो सदा से छूटा हुआ है उसी के बारे में अपने को समझाना है कि हमने इसको छोड़ दिया और जो नित्य प्राप्त है अपने में विद्यमान है उसी का अनुभव कर लेना है कि हाँ ये ठीक है विद्यमान है तो खोज नहीं करनी है, उसकी प्राप्ति के लिए कुछ नहीं करना उसकी। उसको बनाना नहीं है उसको उपजाना नहीं है वो तो सदा से आप में विद्यमान ही है तो अब क्या होता है कि आंखें बंद करके बैठो सहज है आंखों को बंद करना तो हम लोग बंद कर लेते हैं आंखें बंद करके बैठो तो बंद आंखों से बाहर का स्थल दृश्य तो नहीं दिखाई देता लेकिन कितने जन्मों से हमने बाहर के दृश्यों को देख देख करके उनका चित्र जो मानस पटल पर अंकित कर लिया है तो बाहर से आंखें बंद कर लो तो मन के स्तर पर वो चित्र दिखाई देते रहते हैं ये होता रहता है व्यक्ति परेशान हो जाता है क्या बताएं संसार का चिंतन छूटता ही नहीं है क्या बताएं मन शांत होता ही नहीं है क्या बताएं निर्विकलता आती ही नहीं है भगवान का ध्यान बनता ही नहीं है निश्चिंतता नि निर्विचारता आती ही नहीं है इस तरह की तकलीफ साधकों को होती रहती है और एक बनी बनाई परिपाटी के अनुसार दुनिया में रहते हुए सब करते हुए असत्य के सहता सुख लेने की इच्छा रखते हुए हम सब लोग समाधि का आनंद लेने की चेष्टा करते रहते हैं हारते रहते है असफल होते रहते हैं दुखड़ा रोते रहते हैं ये होता रहता है तो अब क्या करें? तो एक काम करें। बहुत ही वैज्ञानिक कदम है साधक समाज के लिए बहुत उपयोगी है वो क्या है कि जिस विधि से तुम्हें सफलता नहीं मिल रही है उस विधि को छोड़ दो ठीक है अब नया तरीका तो वैज्ञानिक सत्य क्या है मानव जीवन का वैज्ञानिक सत्य यह है कि जिसको आप पसंद करते हैं उसमें आपका मन लग जाता है अनुभव है कि नहीं जिसको पसंद करते हैं उसमें मन लग जाता है तो मन का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है मन एक समी शक्ति का अंश है और चूँकी हम लोग शरीर धारी होकर दुनिया में रहते हैं, तो शरीर के साथ वाही वातावरण का अभियोजन चाहिए एडजस्टमेंट चाहिए इसलिए मन चित्त बुद्धि इंद्रियां ये सब साथ ही हम लोगों को मिले हैं शरीरों के लेकर के संसार में निर्वाह करने के लिए इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता ये अपने आप में दोषी नहीं होते इनका इनका कोई अपना अलग कुछ नहीं होता है ये समस्ती शक्तियाँ हैं हमको मिली हैं काम करने के लिए तो अब क्या करना चाहिए कि इस वैज्ञानिक शक्ति को मनोवैज्ञानिक सत्य है अपने सामने रखो की भाई जिसमें जिसको हम पसंद करेंगे उसमें हमारा मन लगेगा तो हम लोग चाहते क्या हैं? तो चाहते ये हैं कि संसार में से अपने मन को हटा दें। ये चाहते हैं और किस लिए चाहते हैं? इसलिए चाहते हैं कि मन बेचारा तो एक ही है अगर उसको संसार में फंसा के रखेंगे हम तो परमात्मा में लगेगा नहीं तो साधक जंग जो होते हैं वो क्या चाहते हैं कि मन को संसार में से हटा दो उपाय क्या होगा कि मन को कुछ मत कहो उस बिचारे को छोड़ दो जैसा है अपने भीतर इस सत्य को स्वीकार करो कि जहाँ मेरी पसंदगी होती है वहाँ मन लगता है तो संसार से अगर मन को हटाना है तो क्या करना चाहिए कि अपने भीतर से संसार की पसंदगी निकाल देनी चाहिए आंख बंद करके बैठना चाहिए कि कान बंद करके बैठना चाहिए कि सांस रोक करके बैठना चाहिए कि कुशा के आसन पर बैठना चाहिए की मृक्षशाला पर बैठना चाहिए कि इस भवन में बैठना चाहिए कि जंगल में पेड़ के नीचे बैठना चाहिए कोई अंतर नहीं आता है शरीर सदैव संसार में रहता है और और दोष ना शरीर का है न संसार का है न परमात्मा का है अगर मेरे भीतर हलचल है मेरे भीतर अशांति है मेरे भीतर पराधीनता की पीड़ा है मेरे भीतर मृत्यु का भय है तो इसमें केवल मेरा दोष है न संसार का है न संसार के मालिक का है इस बात को मानिएगा कि नहीं नहीं, संसार का दोष इसलिए नहीं है कि संसार पर प्रकाश्य है वो आप जैसे चेतन पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकता आप स्वीकार करते हैं तो प्रभावित करता है आप अस्वीकार कर देते हैं तो निरस्त हो जाता है एक आनंद की बात याद आ गई स्वामी जी महाराज एक बार अपने मित्र के साथ घूमने गए बाग बगीचे में नगर के बाहर जल की जरूरत पड़ी तो साथी से कहा कि देखो भाई कहीं आसपास में जल है तो एक बगीचे में जल का नल दिखाई दिया पाइप दिखाई दिया तो उन्होंने कहा की हाँ महाराज है तो स्वामी ने कहा ले चलो मुझको तो ले गये वहाँ बैठ करके नल खोल के महाराज जी ने हाथ धोना कुल्ला करना मुंह धोना शुरू किया बगीचे तो का मालिक जो था वो बिगड़ता हुआ आया खूब गाली देने लगा कौन है कैसे घुस आया बिना पूछे क्या हुआ तो बेचारे सज्जन दौड़े दौड़े आए स्वामी के पास कहने लगे कि महाराज जी महाराज जी माली तो बहुत गाली दे रहा है तो महाराज जी ने हंस के कहा की भैया जाओ माली ऐसी कह दो की हम गाली नहीं लेते हैं वो दे ही ना रहा है तो देना उसके अधिकार में है तो वो दे रहा है लेकिन तुमको तकलीफ तो तब होगी जब लोगे तो जा भैया उसको कह दो कि हम गाली नहीं लेते हैं हम नहीं लेते हैं बात खत्म हो गई अब तुम देते रहो गाली देना तुम्हारे अधिकार में है तुम दे सकते हो लेकिन हम पर आभार तो तब पड़ेगा जब मैं लू उसको तो मैं तो नहीं लेता हूँ नहीं लेता हूँ तो कोई बात ही नहीं है खत्म है देने वाला देता रहे उसकी मर्जी है तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये जड़ जगत जो है वो आपको बांध नहीं सकता है आपको प्रभावित नहीं कर सकता आपको पराधीन नहीं बना सकता आपको दुखी नहीं बना सकता ये सब कुछ नहीं कर सकता है आप मनुष्य हैं, सचेत हैं, आप अपनी तरफ से सोच करके देखिए तो आपको पता चलेगा कि मेरे दुख का कारण कोई और नहीं हो सकता है मैं ही हूँ और मेरी भूल क्या है तो जहाँ से मन को हटाना है उसको पसंद करना बंद करो तो एकदम हट जाएगा मन वहाँ से और जिसमें तुम अपने को तो लगाना चाहता हो चाहते हो उसको पसंद करो जो लोग उस अविनाशी जीवन के आनंद को पाने के लिए परिवर्तनशील नाशवान संसार को अपने लिए ना पसंद कर देते हैं वे पार पा जाते हैं तो जिसमें से मन को हटाना है उसको ना पसंद कर देना ये मूल उपाय है ना संसार की कोई क्षति होगी ना आपकी कोई क्षति होगी ना संसार को कोई एतराज होगा ना आपको कुछ होगा उसको ना पसंद करने की बात है तो भीतर से मुझे उसको ना पसंद कर देना चाहिए कि जिसमें से हम मन को हटाना चाहते हैं अब दूसरा प्रश्न लीजिए कि हम नापसंद कैसे कर दें हमको तो उसमें बहुत काम करना है और हमारे परिवार में बहुत से सदस्य हैं उनका पालन करना है और मुझे तो संसार से बहुत कुछ लेना है तो हम कैसे नापसंद कर दें तो जरा सी बात है बहुत सूक्ष्म बात है वो क्या है कि मैं कह रही हूँ आपको कि जिस संसार से आप अपने मन को हटाना चाहते हैं उस संसार को अपने लिए ना पसंद कर दो अपने लिए ना पसंद कर दो इस इस वाक्य पर ध्यान देना तो अपने लिए ना पसंद कर देंगे बाकी तो कभी कभी मैं आनंद में आती हूँ तो कहती हूँ हे भगवान हे मेरे प्यारे आपकी प्यारी प्यारी सृष्टि आबाद रहे मैं इस सृष्टि में से अपने लिए कोई बात पसंद नहीं करती हूँ और बाकी तो मेरे प्यारे की सृष्टि है तो वो मुझे प्यारे लगते हैं तो उनकी सृष्टि क्यों नहीं प्यारी लगेगी उनका प्रेम मुझको अभिष्ट है तो सृष्टि की सेवा क्यों नहीं अच्छी लगेगी तो बाल बच्चों को ठीक तरह से शिक्षण देना है पोषण देना है संभाल करके माँ पाप बनने के राग से मुक्त होना है तो बाल बच्चों की सेवा के लिए क्यों नहीं संसार में प्रवृत्ति होगी वृद्ध माता पिता की सेवा के लिए क्यों नहीं संसार में प्रवृत्ति होगी तो जो लोग सेवा के लिए संसार की ओर देखते हैं, वे संसार के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। जो लोग अपने सुख के लिए संसार की ओर देखते है वे संसार के बंधन में फंस जाते हैं तो उपाय क्या निकला कि संसार को अपने लिए नापसंद कर दो क्यों भाई क्यों नापसंद कर दे तो इसलिए नापसंद कर दो कि जो बनने बिगड़ने वाला है वो मुझको नहीं चाहिए क्योंकि मुझे अगर अमर अविनाशी आनंदमय ज्ञानमय प्रेम मय शांतिमय जीवन चाहिए तो जिसको अविनाशी चाहिए उसको नाशवान दृश्यो में से अपनी पसंदगी हटा लेनी चाहिए आपकी पसंदगी उसमें से हट जाएगी तो उसका प्रभाव आप पर से चला जाएगा आपने देखा होगा एक मनुष्य के व्यक्तित्व में थोड़ी शक्ति होती है थोड़ी सी योग्यता होती है छोटा सा का काम करने का क्षेत्र होता है आपने देखा होगा कि जब आप अकेले बैठते हैं तो थोड़ी एक छोटे से परिवार एक छोटा सा कारोबार दुनिया का एक छोटा सा रूप वही आपके चिंतन में आता है सारा संसार आपके चिंतन में नहीं आता है सारे संसार की याद आपको नहीं आती है जब जब भी कोई कोई मौका होता है अकेले होने का तो आपके भीतर चिंतन उदय होता है तो किसका आता है अगर आप सोच के देखेंगे तो लगेगा कि जिन व्यक्तियों से कुछ लेना है उनकी याद आती है जिन व्यक्तियों को कुछ देना है उनकी याद आती है जिन व्यक्तियों से अपनी ममता है उनकी याद आती है कि सबकी याद आती है सबकी तो नहीं आती है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि जहा जहाँ मैंने अपनी ममता का स्टैम्प लगा दिया है बस वही सब मेरे भीतर भरा रहता है तो महाराज जी ने तीन बातें कही उन्होंने कहा कि देखो संसार में रहते हो तो जगत के नाते सभी को अपना मानो आत्मा के नाते सभी को अपना मानो परमात्मा के नाते सभी को अपना मानो अगर ऐसा करोगे तो संसार तुम्हारे भीतर भरेगा नहीं प्रतीत इसका उल्टा होगा क्या होगा कि अपने लिए मुझको संसार चाहिए नहीं और संसार का दिया हुआ मेरे पास जो कुछ है वो सब संसार को वापस कर दो तो नया लेना बंद कर दो और पहले का लिया हुआ है सब वापस कर दो तो संसार तुम्हारे भीतर से निकल जाएगा तो हम लोग आँख पान बंद करके मन में उठने वाली गति को रोक करके समाधि का आनंद लेना पसंद करते हैं और जो असली उपाय है कि भाई संसार से लेना बंद कर दो और देने के लिए जो सामग्री तुम्हारे पास बची कु है सब दे डालो तो संसार का चिंतन तुम्हारे भीतर से निकल जाएगा तो असली उपाय तो ये है तो असली उपाय को पसंद न करो असली उपाय करने के लिए हिम्मत न करो और जबरदस्ती मन में उठने वाले चिंतन को रोकने की चेष्टा करो तो आज तक किसी को सफलता मिली नहीं मुझको भी मिलेगी नहीं पकड़ में आती है बात अब देखिए कितने आश्चर्य की बात है कभी कभी तो अपनी गरीबी पर बहुत ही दया आती है मुझे आदमी कितना गरीब है देखो संसार तो हमेशा ही तुम्हारे से छूटा हुआ है मैंपन जो है हम लोगों का मैं कहकर जिसको हम संबोधित करते हैं उसमें ये शरीर भी कभी घुसता नहीं है शरीर भी हमेशा बारी बार है तो मैं के भीतर मैं बना है अविनाशी तत्व से शरीर बना है भौतिक तत्वों से तो उस अविनाशी तत्व से बना हुआ जो अहम रूपी अणु है मैंपन जो है उस मैं में ये शरीर ही नहीं घुसता है तो मकान कहाँ तक घुसेगा सामान कहाँ तक घुसेगा दुकान कहाँ तक घुसेगी समझ में आता है नहीं है ना तो ये सारी चीजें बाहर है भीतर नहीं है भीतर क्या है शरीर की आसक्ति है धन का लोभ है पद का लोभ है सुख की बासना है दुख का भय है तो वासना का कोई कोई कंक्रीट फॉर्म आपने देखा है ऐसे ऐसे इसमें से कुछ निकाल के रख सकते हैं बाहर की ये बासना है नहीं ना अच्छा धन को आप निकाल के रख सकते हैं कि ये ये ये हमारा, ये हमारा हमारी संपत्ति है लेकिन उसका लोभ जो मुझको सता रहा है उस लोभ का कोई कंक्रीट फॉर्म बना सकते हैं? नहीं बना सकते मैंने मान लिया तो वो पैदा हो गया और ज्ञान के प्रकाश में मैंने उसका त्याग दी, उसको त्याग दिया तो वो मिट गया कितनी कितनी अस्तित्व विहीन ये बातें हैं और कितनी बेचैन करने वाली है कि एक जन्म को तो कौन कहे न जाने कितने जन्म हमारे बर्बाद हुए धन से बर्बाद नहीं होता है कोई व्यक्ति धन के लोभ से बर्बाद होता है शरीर से कोई बर्बाद नहीं होता है शरीर की आसक्ति से बर्बादी होती है सम्मान मिला है पद मिला है अधिकार मिला है समाज की सेवा करने के लिए तो परिवार का दिया हुआ समाज का दिया हुआ राष्ट्र का दिया हुआ सरकार का दिया हुआ ये सब जो कुछ अपने को मिला है पद के रूप में अधिकार के रूप में ये सब तो सेवा के लिए मिला है तो इससे किसी का कोई नुकसान नहीं होता लेकिन उसका लोभ अपने भीतर हम रख ले तो जब कभी प्रातकाल सुबह समय रात्रि में जब हम सोचेंगे कि यह तो मेरा अपना फ्री टाइम है अभी मैं अपनी साधना में रह सकता हूँ तो अभी शांति संपादन हो सकती है अभी समाधि का आनंद लिया जा सकता है अभी अपने भीतर जो अविनाशी तत्व विद्यमान है उसकी अभी व्यक्ति का आनंद लिया जा सकता है ऐसा सोच करके अगर थोड़ी देर के लिए चुप होना चाहेंगे अकेले होना चाहेंगे तो नहीं हो पाएंगे क्या होगा कि दुकान में तो ताला बंद करके आए अकाउंट से सब तो बैंक में है परिवार के सब लोगों को कह दिया कि ये तो मेरा एकांत का समय है मेरे साथ कोई मत आना वो तो सब लोग हट गए हैं आपको छोड़ दिया है कि ठीक है भाई आपका एकांत का समय है तो संसार को सब छोड़ दिया है मैंने दुकान कही है मकान कही है एकाउंट कही है परिवार कही है लेकिन अकेले आप हो नहीं पाए क्या हो गया वस्तुएं सब बाहर बाहर है और वस्तुओं के लगाव से अपने में जो चिंतन पैदा हुआ उसने आपको परेशान कर दिया ऐसा होता है कि नहीं तो तो संसार का नाश करना है कि वस्तुओं को समुद्र में डालना है कि बाल बच्चों का पालन बंद करना है कि कारबार बंद करना है कि अपने भीतर का दोष मिटाना है तो कैसे होगा भाई घर छोड़ के वन में जाओगे तो शरीर को लेकर के ही जाओगे और उसी व्यक्तित्व में संसार का लोग मोह है राग द्वेष भरा हुआ है तो शरीर को लेकर बैठोगे मन में वन में और सारा संसार बैठा रहेगा तुम्हारे मन में तो क्या करोगे फिर कोई फायदा नहीं होगा तो इसलिए क्या करना चाहिए कि समाज में रहने का अवसर मिला है तो ये प्रकृति के विधान से मिला है और इसकी विशेष उपयोगिता है माता पिता बनने का अवसर मिला है तो प्रकृति के विधान से मिला है और इसकी विशेष उपयोगिता है क्या उपयोगिता है कि जब तक समाज में रहने को मिला है उसी अवसर के भीतर समाज से जितना लिया है हमने वो सब सद्भावना पूर्वक सब धन्यवाद वापस करने का अवसर मिला है माता पिता बनने का अवसर जो मिला वो तो इसलिए मिला कि अब तक हम बाल बच्चे पैदा करने के राग से अपने को ऊपर नहीं उठा सके तो उदार विधान ने मंगलकारी विधान ने मुझको माँ बाप बनने का एक चांस और दे दिया तो उसकी उपयोगिता क्या है कि इस बार इस वर्तमान में इस जीवन में माता पिता बनने का अवसर जो मिला है तो बच्चों के प्रति इतनी इतनी सेवा इतनी हितकारिता, अपनी सब सुख सुविधाएं छोड़ करके उनके विकसित जीवन के लिए उनके पालन पोषण में इतनी सेवा कर दो कि सदा सदा के लिए माँ बाप बनने का राग खत्म हो जाए और नहीं तो महाराज जी कहते कि क्या होता है बाल बच्चों का राग भीतर रह गया और प्रतिकूलता से घबरा करके छोड़ करके भाग गए तो अरे भाई बाल बच्चों को छोड़ करके भाग गए तो वही ही राग आगे चल करके चेले चेलियों के साथ लग जाता है महल छोड़कर के भाग गए तो वही आसक्ति जाकर कुटिया में में आश्रमों में चिपक जाती है तो बाहर से देखने में परिस्थिति परिवर्तित हो गया अंदर से दशा में परिवर्तन नहीं हुआ ये बात समझ में आती है इसलिए ये मत सोचो कि जब मुझको नगर छोड़ने का मौका आएगा तब मैं साधक बनूंगा की रिटायरमेंट के बाद जीवन की चर्चा करने का मौका आएगा तब करूंगा ऐसा मत सोचो तैयारी की घड़ी आज है आज से जो तैयारी करना आरंभ कर देगा तो ज्ञान देव चिंतनिका की एक बात मुझे याद आ गई बड़ी बड़िया बात उन्होंने लिखी है ज्ञानदेव महाराज ने ये लिखा है कि छोड़ने की बातें सब मेरे भीतर ही थी उनको मैंने छोड़ दिया और अब छोड़ने की कल्पना भी छूट गई ये लिखा है उन्होंने छोड़ने की बातें सब मेरे भीतर थी मैंने उनको छोड़ दिया और अब छोड़ने की कल्पना भी छूट गई ये ये तो हम लोगों के लिए सबके लिए लागू होने वाली है कि भाई त्याग की बात तो भीतर ही होती है ना? और उनको छोड़ने के बाद फिर त्याग का अभिमान भी छूट जाता है रहता नहीं है उसकी जरूरत नहीं रह जाती है इसलिए आज अपने सभी आत्मीय सत्संगी प्रेमी भाई बहनों की सेवा में निवेदन कर रही हूँ मैं कि उस जीवन की तैयारी के लिए आज ही शुभ घड़ी है यह वर्तमान ही हमारे हाथ में है इसलिए आज से ही आरंभ कर दो क्या आरंभ कर दे तो फिर प्रारंभिक बात धो रहा मैं श्रम किया जाता है विश्राम के लिए और विश्राम किया जाता है अविनाशी जीवन के लिए तो श्रम का पक्ष भी हमारे सामने है और विश्राम का पक्ष भी हमारे सामने है श्रम कैसे करना चाहिए राग निवृत्ति के लिए करना चाहिए भगवत भक्ति के भाव से करना चाहिए संसार की सेवा के लिए करना चाहिए तो भौतिकवाद की दृष्टि से जगत की सेवा में श्रम करो अध्यात्मवाद की दृष्टि से राग निवृत्ति के लिए श्रम करो ईश्वर बाद की दृष्टि से प्रभु की पूजा में क्रियात्मक सेवा के द्वारा श्रम करो श्रम कोई कोई बेकार की बात थोड़ी है क्रिया शक्ति मिली है काम करने की क्षमता मिली है प्रकृति उसकी यथा संभव पूर्ति करती रहती है ये बेकार की चीज नहीं है काम की चीज है किस लिए मिली है कि अब तक जो मेरे भीतर करने का राग था उसको उसको मिटा करके हम श्रम, तो हो सकें। तो श्रम किया जाता है विश्राम पाने के लिए जो सही श्रम करता है उसे विश्राम मिलता है विश्राम शब्द का अर्थ क्या है विश्राम शब्द का अर्थ है। आलस्य नहीं है जड़ता नहीं है तंद्रा और निद्रा नहीं है आप जगे हुए हैं पूरी तरह से सचेत है खूब और आपके भीतर किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं है विश्राम हो गया उस अप्रयत्न में, काल प्रकार की क्रियाओं का वेद शांत हो जाता है उसी में योगविद होने की सामर्थ्य आती है उसी में स्वे विद्यमान अविनाशी तत्वों की अभिव्यक्ति होती है और मैंने तो ऐसा अनुभव किया है करना चाहिए कि ऐसे अनुभवी संतजन के चरणों में बैठ करके जीवन को देखने सुनने समझने का अवसर मिला तो मैंने तो ऐसा पाया है कि कि इस दिशा में अनुभवी संतजन जो है वो अभी तो आप सभी भाई बहन सामने बैठे हैं और वाणी के द्वारा कुछ सत्य को सुना करके आपका कल्याण करना है तो ऐसे में बात करते हैं जैसे कि लेखक को कुछ लिखना हो तो कलम उठा करके लिखने लग गया और लिखने का काम खत्म हुआ तो उसको रख करके बिल्कुल निश्चिंत और शांत हो गया तो मैंने देखा है कि जैसे ही साधन रूपी श्रम पूरा हुआ तो उसके पूरा होते ही सब सामग्री से उनकी असंगता हो जाती है अपने में जो अविनाशी तत्व तो विद्यमान है ज्ञान के स्वरूप में प्रेम रस के स्वरूप में शांति सामर्थ्य के स्वरूप में जो कि जो कि अलौकिक तत्व तो हैं अविनाशी तत्व तो हैं उन्हीं से साधक अभिन्न हो जाता है और ये सब जहां के तहा जैसे के तैसे रखा रहता है पढ़ा रहता है तो महाराज जी कभी कभी ऐसा करते कि देखो देव की जी यदि गहरी निष्ठा हो जाए उस उस अविनाशी जीवन में तो शरीर के रहते रहते साधक शरीर धर्म से ऊपर उठ जाता है शरीर धर्म से ऊपर उठ जाने का मतलब क्या है कि उसको भास नहीं होता कि ये यहाँ पर पड़ा है न दिखाई देता है न उसका भाग होता है न उसका कोई भार होता है अपने पर भार भी नहीं होता जैसे जैसे हम लोग ऐसे करके बैठते हैं, ना तो अगर हाथ का ठीक तरह से रखा हुआ नहीं है तो अपने को थोड़ा भार लगता है तो संभाल संभाल करके इसको रखते रहते हैं कहाँ रखे तो स्वाभाविक लगेगा कैसे बैठे तो स्वाभाविक लगेगा तो इस शरीर का एक भार अपने पर लगा रहता है लेकिन ज्ञान के प्रकाश में और प्रेम रस की वृद्धि में जब जब साधक का अहम उस अविनाशी तत्व से ही अभिन्न हो जाता है तो इसका भाग ही नहीं रहता पता ही नहीं चलता कि है ना इसका परसेप्शन होता है और ना इसके भार ढोने का अपने पर कोई कोई भार मालूम होता है कुछ नहीं और इतनी जल्दी छूटता है इतनी जल्दी छूटता है की पता ही नहीं चलता की कब आप उस कीचड़ में फसे हुए थे और कब आप अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए रेत का भी पता नहीं चलेगा इधर का कोई कोई कोई प्रत्यक्षीकरण ही नहीं रहेगा और उस आनंद में अस्तित्व में किस साधक को कैसा लगता है ये तो मैंने अलग अलग देखा और ज्यादा उसमें मैं सोचती नहीं हूँ क्योंकि अगर उसमें ज्यादा सोचने लग जाऊं तो फिर बुद्धि का सहारा मैं छोड़ नहीं सकूंगी तो डर के बारे में सोचती नहीं हूँ थोड़ा सा ध्यान में आता है हम कहते हैं अच्छा अब रहने दो रहने तो सोचना वोचना की जरूरत नहीं है क्योंकि सोचने के पार भी पहुंचना है आपको तो क्रिया के पार भी पहुंचना है तो बुद्धि के पार भी पहुंचना है तो ये सारे संगीत साथी साथी समाजी जो यहाँ मिले हुए हैं सबसे लगाव तोड़ करके ही उस अविनाशी अस्तित्व का आनंद अपने को आता है इसलिए जब जब श्रम करने की घड़ी आवे तो शुद्ध साधन बुद्धि से श्रम करो और जब श्रम करने का समय खत्म हो जाए तो सब साथी सब सामान से क्षमा मांग करके छुट्टी ले करके और बिल्कुल अकेले हो जाओ तो ज्ञान पंथ के साधक सबकी असंगता में अपने उस अविनाशी जीवन के अनुभव को पाते हैं और प्रेम पंथ के साधक भी सबसे छूटते हैं लेकिन उनका मेथड दूसरा होता है वे क्या करते हैं कि जब उनको काम करने का मौका मिलता है तब वे कहते हैं कि मेरे प्यारे की प्यारी प्यारी सृष्टि है तो अपने प्यारे की प्रसन्नता के लिए सृष्टि की सेवा करो तो एक छोटा छोटा कार्य करते हुए भी उनको बड़ा आनंद आता है मेरे प्यारे का है मेरे प्यारे का है बड़े प्रेम से छोटा से छोटा कार्य भी वे संपादित करते हैं और मैंने ऐसा देखा है कि जिनकी दृष्टि अपने प्यारे की प्रसन्नता पर लगी रहती है शरीर से श्रम करते हुए वे थकते ही नहीं है